इस शक्ति का सत उपयोग हो जाए सत्य परमात्मा है एक होता है सत दूसरा होता है असत और तीसरा होता है मिथ्या प्रतिभासिक प्रतीति प्रतीति दिखने भर को है खोजो तो नहीं मिलेगा देखेंगे जैसे मरुभूमि का जल दिखता है खुद तो नहीं मिलेगा फिल्म के पर्दे पे हलवाई के रसगुल्ले दिखते हैं, दरिया लहराता हुआ दिखता है और घोसले को आया घुस्सा बदमाश लोग थे मकान में घुस गए घोसला ने आग लगा दी और फिल्म में आग लग रही दिखती है ये सारा मकान और उनका झुग्गी झोपड़ी चल रही है लेकिन पर्दा झुका इसको बोलते प्रतिभाषिक तो तीन सत्ता होती है एक व्यवहारिक सत्ता दूसरी प्रतिभासिक सत्ता और तीसरी परमार्थिक सत्ता जैसे सचमुच में आग लग रही है झुग्गी झोपड़ी को ये व्यवहारिक सत्ता है फिल्म में जो झुगी झुकड़ियाँ जलती हुई दिख रही है वो प्रतिभाषिक सत्ता है लेकिन ये दोनों जिससे दिख रही वो वास्तविक सत्ता आत्म सत्ता है ठीक है इस समझने से जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती तो व्यावहारिक सत्ता ये जो तुम हम बैठे हैं अभी बोले बापूजी नहीं है बैठे हैं माइक सामने हैं लेकिन व्यवहारिक सत्ता है परमार्थिक में बोले बापूजी नहीं है मैं बोलूँगा नहीं है सच्ची बात है। ब्रह्म ही ब्रह्म है बापूजी नहीं है ये सब लोग भी नहीं है ब्रह्म ही ब्रह्म है परमात्मा ही परमात्मा है ये परमार्थिक सत्ता है शक्कर के खिलौने देखते हैं उसमें राजा देखता है हाथी देखता है बराती देखते हैं बोले बराती है ये हाथी है ये राजा है लेकिन परमार्थिक में बोले शक्कर ही शक्कर है ना राजा है ना आती है ये चूड़ी है ये गहना है ये मंगलसूत्र है ये चैन है बोले कुछ भी नहीं है सोना ही सोना है तो व्यावहारिक सत्ता में तो जेवर है तत्व में सोना है ऐसे व्यावहारिक सत्ता में तो जगत है परमार्थिक सत्ता में ब्रह्म ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करने से राग द्वेष भय सब मिट जाएगा यह परमार्थिक सत्ता में बड़ा बल है तो मानो तो परमार्थिक सत्ता को मानो जानो तो व्यवहारिक सत्ता को जानो ये हो हो के प्रतिभातिक प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता सब बदल जाती है जैसे बचपन में भूख भी लगी थी अच्छा भी लगा था बुरा भी लगा था हवा भी दिखा था सत्ता भी थी और सचमुच में डरावना में था। भी था व्यवहारिक भी था ये सब बदल गया लेकिन परमार्थ नहीं बदला उसको अभी भी जानता है।, है तो जो जानते हो, जो जो जानता है वो परमार्थ है जो जाना जाता है वो व्यवहार अथवा प्रतिभाषिक है ठीक है तो व्यवहारिक और प्रतिभासिक और परमार्थिक तो परमार्थिक सत्ता जो है ना वो सत्य है जो सत्य है वही चेतन है जो चेतन है वही ज्ञान स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है और वही सभी का सुहृद है हितेशी है परमार्थिक सत्ता सत्य है चेतन है ज्ञान स्वरूप है प्राणी मात्र की सुह्रद है और प्राणी मात्र का वह शब्द नहीं जाते जैसे हर गहने की जिगरी जान सोना है ऐसे ही हर प्राणी का जिगरी जान वो परमार्थिक सत्ता है परमात्मा है जहाँ पहुँचना है ना उसका ज्ञान पहले से हो तो आराम से पहुँचता आदमी नहीं तो भटक भटक के कई जन्म बीत जाते जैसे रावण ने तपस्या तो तेज की लेकिन उसके द्वारा ऐसा बनूँ ऐसा बनू तभी मैं सुखी हूँ सुख स्वरूप का ज्ञान पाते तो इतनी मेहनत नहीं होती इतना बनाने के बाद भी रावण को तो थक के हारना पड़ा ना हिरणा कश्यप को सुवर्ण हिरण पुरुष होने का बनाया लेकिन अंत में तो मारा गया न बुरी तरह शबरी वीलण मीरा रहीदास लीलाशा बापू नानक जी ऊपर मार्थिक सत्ता में चले गए था मौज हो गई इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा सत्संग से ही परमार्थिक सत्ता और सत्संग भी कथा वार्ता अलग बात है कथाएं कहानियाँ अलग है तत्व ज्ञान का सत्य का अनुभव हो ऐसा जो व्यवस्था वही सत्संग है बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं देश विदेश में उनका नाम है अगर बापू आज्ञा दे तो मैं आऊं आऊ बापू की आज्ञा से आना है तो बापू को बताएंगे ऐसा है ऐसा है मेरे को जो ज्योतिष के आधार पर नहीं जीना है मेरे आधार पर ज्योतिष है ये परमार्थिक सत्ता है व्यावहारिक सत्ता में भले ज्योतिष सच्चा भी हो थोड़ी कल्पना भी हो थोड़ा उनका अपना भी मानसिकता होती है एक बड़ा ज्योतिषी था वो कोई गृहस्थी अपनी बेटी की शादी करूं कि नहीं करूं जन्म जन्मकुंडली ले कर गया तो ज्योतिषी जी महाराज तो पूजा में बैठे हैं बोले अभी पिताजी आते हैं तो बैठे बैठे पूछा तुम कौन हो बोले मैं इनकी बेटी हूं, ये कौन है बोले मेरे दो बच्चे हैं के घूमने आई हो बोले नहीं पति पत्नी का बनता नहीं है तो पति ने त्याग दिया हम लोग ने वो भाई चला गया चुप बोले क्यों जाते हो बोले ज्योतिषी जी महाराज की लड़की सब सेट करा उनकी बेटी अपने घर बच्चों सहित आके पड़ी है <laughs> उनका ज्योतिष उनके पास मेरा तो हे गुरु महाराज <laughs> बात समझ गए तुम तो इन ज्योतिष जूठा है ऐसा भी नहीं है लेकिन सत्य के आगे ज्योतिष अपनी सीमा में है सत्य में और सत्य में शांतों के संकल्प में जो बल है एक सामुद्रिक शास्त्री था ज्योतिषी जी ललाट आंखें कान नाक ये चेहरा देख के फेस दे के सामुद्रिक लक्षण देख के वो बता सकता है कि ऐसा ऐसा ऐसा तो मैं घर में था न तुम तो मेरे को ईश्वर को पाना है क्या करना है तो ऐसे के पास में गया छाया शास्त्री था पांच आने दिए थे दक्षिणा उस समय और से पचास पचपन बावन तिरपन चौपन साल पहले पांच आने भी बहुत होते थे अच्छा आदमी था तो मेरी छाया माप ली बोले तुम्हारी शादी होगी मैं क्या ये कैसा पागल आदमी है शादी <laughs> और मैं नहीं हो सकती बोले शादी करोगे सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैं क्या हाँ ये बात अच्छी अब ये ठीक बोले बहुत सम्पति होगी मैं क्या है झूठ बोलता है मेरे को तो फकीर होना है जो मेरे उड़ाओ मुझे खूब सम्पदा होगी ऐसा होगा ऐसा होगा वो जैसा बोला सचमुच में ये सब घटता गया शादी भी हुई और बच्चे भी हैं तुम्हारी कसम अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब अभी मरो बच्चे भी हैं दो नहीं दोनों घोसला आप भी मरो अगर मेरे को बच्चे नहीं हों तो जूठी कसम क्यों खाऊंगा तो ये उनको नकारा नहीं जा सकता ज्योतिष को भी लेकिन ये ज्योतिष कहीं कहीं पछाड़ दिया जाता है राजा विक्रमादित्य के पास कोई ज्योतिषी आया था आज तक का सब झूठ सब पर पानी नहीं हो सकता लेकिन है खुद ही बड़बड़ाने लोगो विक्रमादित्य ने कहा क्या बात है ज्योतिषी जी महाराज आप तो बड़े ऊंचे कुटी के ज्योतिषी हो सामुद्रिक लक्षणों से सबको जानकर फट फट फट फट सब बता देते हो क्या हुआ बोले बस सबझुट नहीं हो सकता सब झुठ लेकिन हो रहा है लेकिन क्या बात है बोले बात क्या है आपके सामुद्रिक लक्षण बताते हैं कि आप कंगले होने चाहिए लेकिन आप राजगद्दी पे हो मैं कैसे बोलूँ आप कंगले आप दर दर की ठोकर खाकर गुजारा करने वाले एक साधारण आदमी होने चाहिए लेकिन राजा विक्रमादित्य के चाहू और यशगान में जानता हूं आप जबकि जिद्दी आदमी होने चाहिए कोई आपका मित्र आपके पक्ष में नहीं हो लेकिन सारे तुम्हारे पक्ष में मेरा सब झूठ हो गया बोले ज्योतिष जी महाराज अपने को कोसो मत बाहर के लक्षण आपको आपकी विद्या के प्रति अश्रद्धा पैदा करते हैं आपकी विद्या सही है लेकिन किसी कारण नहीं जम रहा है मान में से तलवार खींची अपना कुर्ता हटाया और तलवार की नोक हृदय पर लगाई बोले मैं यहाँ छाती चीरता हूँ आप अंदर देख लीजिए बोले बस बस बस ठीक है ठीक है जान गया मैं जान गया जान गया जान गया बस छाती चीरने की जरूरत नहीं है। जिसके जिसने आत्मा को सत्य माना ईश्वर सर्वोपरि है ईश्वर के लिए करता है मानता है जानता है उसके आगे सारा गणित किनारे हो जाता है, है, है। समझ गए क्या करें बेटी है तो शादी करें बेटा है तो क्या करें फलाना है क्या जानने की मानने की करने की शक्ति अगर ईश्वर की तरफ मोड़ दो सारे लेख वेख सब बदल जाएंगे दिशा को ईश्वर वाली दे दो हे हे, हे इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है मेरे आश्रम में बोले बाबा जी फूल तोड़ रहा चोरी करता है फूल क्या नाम है बोले रामदत्त। दत्त से आया पास में जो गुरुकुल है ना हमारे गुरु महाराज राघवाचार्य जी हमारे उनके चरणों में मैं विद्या अध्ययन करने आया हूँ क्या पढ़ता है जी संस्कृत पढ़ता हूँ लघु कंपति कर रहे है बोले कर रहे अच्छा तुमको पता है पानी मुनि हर साल पास होते थे हर साल पानी लड़का लड़का पास होता था 18 साल का बैल पहली कक्षा में रहा बोले हाँ ये कहानी सुनिए फिर क्या हुआ पता है हाँ बोले उसके बाप ने डांटा और मां ने भी कहा मैं तेरे बाप की डांट सह सके मैं थक गई इससे तो मेरे पेट से कोई पत्थर पैदा होता मुँह अब तो जा मर जा वैसे तो ताने सुनता था लेकिन 18 साल का युवक ताना सुना मां भी थक गई आत्महत्या करने को गया कुएं में से पानी निकालती थी महिलाएं पहले नल सिस्टम पाइप सिस्टम नहीं था वो माइया चली जाए तो मैं डूब मरूं कुएं में फिर क्या हुआ अभी माई जाएंगी तो दूसरी आ जाए फिर दूसरी गई तो तीसरी आई थोड़ी देर देखता रहा फिर देखा कि पन घट पे से माइया रस्सी से खींचती तो वो ईंट का पनघट पत्थर का पनघट भी रस्सी आते जाते घिस गया तो ऐसी ही मैं भी कुछ करूं तो मेरी बुद्धि भी तो क्या करूँ आत्महत्या नहीं करना चाहिए गया किसी संत को खोज लिया संत ने बता दिया मंत्र और ध्यान कर शिव जी को प्रकट कर रटा शिवजी तो क्या आए हैं नंदी आ गए पहले राम जी के पहले हनुमान जी आ जाते हैं कि हम भक्तों का समस्या समझे भगवान को का एक पड़े बोले अभी शिवजी समाधि में है शिवजी समाधि से उठेंगे तो नाचेंगे नाचेंगे तो आवाज़ सुनाई पड़ेगा उसी आवाज़ से जिनका जैसा मनोरथ होगा वो फलता है बोले मैं तो विद्वान होना चाहता हूँ तो, तो खाली बस जप कर शिवजी नाचेंगे डमरू बजाएंगे तेरे अंदर में विद्या प्रकट हो जाएगी तो शिवजी जब उठे आई ए ए हेवर रट्टा यम गण नम जक यशर हल्ला संस्कृत का ग्रामर एबीसी उनके चित्त में स्फूरित हो गई पाणिनी मुनि ने ऐसा व्याकरण रचा पंडित कि पंडित नेहरू दंग रह गए कि ये कैसे महापुरुष है लेकिन 18 साल तक तो बैल थे पहली कक्षा में 18 साल तक पहली में ही नपास और फिर ग्रामर के रचिए देखो ध्यान से कैसी दशा बदल जाती करने की मानने की जानने की शक्ति ईश्वर के तरफ उन्मुख कर दिया बदल गया तुम्हारी एकदम बेवकूफ है भी रटा रटी कर रही है एकदम खाली खोपड़ी है मैं जिधर मोड़ना चाहता हूँ मुड़ जाए तो कहीं पहुँच जाए आप समझ रहे हैं उधर है एडमिशन उधर एडमिशन तेरा बाप तो तीन पढ़ा है सुना दे तू मजूरी गधा मजूरी कर रहे से तो गधे बन जाओ बोले ठीक रहेगा सुना दो ताना ताने से भी किसी का भला होता है तो नारद जी ताने भी मार देते थे खाली बस ईश्वर के तरफ मुड़ जाए जानना मानना और करना ईश्वर के निमित्त हो जाए बस हो गया काम रो तो भी ईश्वर के लिए मानो तो भी ईश्वर को जानो तो भी ईश्वर को चोरी भी करो ना तो ईश्वर के लिए करो झूठ भी बोलो तो ईश्वर के लिए बोले बाबा ईश्वर के लिए मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ बोले कोई बात नहीं बोलो लेकिन ईश्वर के लिए बोलना चालू करो भावना करो कि सीताराम जी बैठे राज अभिषेक हुआ है और फिर तुम बंडलबाजी करो ऐसा झूठ बोलो ऐसे झूठ बोलो कि हास्य विनोद होए और ठाकुर जी हंस रहे हैं मेरे गप सप से काम बन जाएगा ईश्वर के लिए बस जानना मानना करना ईश्वर के लिए हम सुविधा के लिए करते हैं बड़ा होने के लिए करते हैं तो बड़े हो, हो के कई मर गए न बड़ा होने के लिए करो न छोटा होने के लिए करो ईश्वर का होने के लिए करो ईश्वर का होने के लिए जानो ईश्वर का होने के लिए मानो है तो किसी के तुम सेठ के लिए नेता के लिए करोगे तो उसको बोंदू को पता चले कि नहीं चले ईश्वर के लिए करोगे ना तो करने का शुरुआत करोगे तो पहले उसको ही पता चलेगा मेरे लिए कर रहा है कैसा कितना फायदा है किसी के लिए करो तो उसको भेजो कि भाई मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ आपके लिए ये यश कर रहा हूँ सेठ जी आप राजी होइए उसको राजी करने की फिक्र ही मत करो उसके लिए करो बस उसको बोलो ही मत आप राजी होइए अपने आप राजी होगा वो जानता है मेरे लिए कर रहा है वो जानता है मेरे लिए मान रहा है मेरे को मान रहा है मेरे लिए कर रहा है मानना जो चाहे तो जानना जो चाहे तो अंतर आत्मा को जानिए करना जो चाहे तो उसी के लिए करिए जानना जो चाहे तो उसी को जानिए बस इतना सूत्र पक्का कर दिया तो बेड़ा पार हे चाहिए ऐसा हो गया ऐसा हो गया अब क्या होगा अरे क्या होगा करोड़ों जन्म से सब हो हो के मिट गया तो अभी क्या होगा व्यवहारिक सत्ता प्रतिभासिक सत्ता में कुछ भी हुआ तो उसकी कीमत क्या है तरंगों में कुछ भी हुआ बुलबुलों में कुछ भी हुआ भवोरों में कुछ भी हुआ गहनों में कुछ भी हुआ सोना ज्यों को त्यों शरीरों में कुछ भी हुआ मेरा आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप प्रभु जी मेरे में प्रभु का औ हमारे बाप का जाता क्या उसी के नाते सबसे स्नेह करो सच्चाई का व्यवहार करो कपट नहीं बेमानी नहीं ईश्वर सतस्वरूप है तो आप बेमानी क्यों करो ईश्वर चेतन रूप है तो आप जड़ चीजों के लिए मोहित होते? सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं विचार अब देखो ये विचार तो मेरे को आया प्रातः कोयल कुकंता कंता छूटा ध्यान उठे तब संता प्रातः विधि निवृत्त हो आए नहा धोके बैठे तो फिर मुख लगी तो उस समय सोचा लेकिन लाने वालों को मैंने बोला ये कैसे आए आप आपका हमारा परिचय नहीं बोल बोले रात को तीन बजे हमको सपना आया था ये रास्ता दिखा और ये तुम्हारा सफ़ेद कपड़े और ये घंघरुले बाल और ये सब दिखा आप ही के लिए है कल हमारे गांव में फ्रूट वाला आया था इंटीरियर में गांव है तो अनाज बदले के बदले केले ले, ले लिए हमने एक तरफ फ्रूट दूसरे तरफ अनाज ऐसा होता है और मेरे को ऐसा आएगा कहीं नहीं जाऊंगा वो पहले से उसके गाँव में फ्रूट वाला आया और जिनके घर में फ्रूट था उसी को सपना दिया तीन बजे रात को अब मेरे को तो सूर्योदय साढ़े छ बजे छ बजे विचार आया तो मेरे को ये विचार आएगा उसके लिए पहले वो सपना देख के व्यवस्था कर रहे हैं कैसे हैं तो कैसे हैं बोलो पूछो कैसे हो महाराज अंदर ही पूछो <laughs> <laughs> बापू के संकल्प की ऐसी तैसी तुम्हारी व्यवस्था की जय हो <laughs> बापू ने तो दम बाद में मारा लेकिन तुमको कैसे पता चला कि दम मारेंगे उसके पहले उनको सपने में रास्ता दिखा दो बिल्कुल ये सच्ची बात है अगर मैं झूठ बोलू तो तुम फिर वही करो एक साथ में घोसला तो अभी अभी मरो अगर मैं झूठ बोलू तो मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो ही बस व्यवहारिक और प्रतिभाषिक चीजों के लिए मत मरो परमार्थ के लिए मरो बस फिर कभी मरना ही नहीं पड़ेगा परमार्थ मरता ही नहीं अव्यवहारिक प्रतिभाषिक टिकता ही नहीं बचपन टिका क्या जवानी टिकी क्या सपने टिके क्या दुख टिके क्या सुख टिके क्या लेकिन उसको जानने वाला मिटा क्या इतना ही तो ज्ञान है बिट्टू समझती है शांडिली कैसी हो गई ऋषि और गरुड़ उसको उठा के ले जाना चाहते थे इसको तो किडनेप करके भगवान विष्णु के साथ शादी करा दे बोले मेरी इच्छा के बिना तुम किडनप करते हो ये देख लो मारा छांटा तो गालब के शरीर और गरुड़ के पंखिली शांडिली शांडिली शांडिली रोक शांडिली रोक आंधी तूफान को शांडिली ने प्रार्थना की शांति हुई आज से ये पर्वत जयपुर के पास जयपुर से सटा हुआ ये पर्वत जिसमें तू तपस्या कर रही गालब और गरुड़ ने तेरी इच्छा के विरुद्ध नारायण को समर्पित करने के लिए तुझे किडनैप करना चाहा था तेरा अपहरण करना चाहता था लेकिन तेरा दृढ़ निश्चय ने हमें सबक सिखा दिया है दुनिया को भी सबक मिलता रहेगा आज से इस पर्वत का नाम गलता तीर्थ बनेगा जयपुर में गलत गलता तीर्थ है गालम ये मास्टर के स्कूल से पाँच छः किलोमीटर दूर गलता कैसी कैसी कन्याएं हो गई अभी के ऋषि प्रसाद में एक लड़की का फोटो आया है मैंने ही नहीं बोला था डालो उसका फोटो बड़ी बापों की बच्ची बनी मेरे से लंबी चौड़ी और 11 साल की छट्ठी पड़ती है मेरे से भी ज़्यादा है हाइट हेल्दी भी होशियार भी बहुत है मैंने बोला ऋषि प्रसाद वालों को इसका फोटो डालो अभी का ऋषि प्रसाद आया है किसी को मिला है क्या तो वो सांप को पकड़ा हुआ है, है। वो ले लेंगे नारायण हरि पेज नंबर 31 पे है वो बहुत सारी संभावना है ये तो लवर लवरियों में बच्चियों की बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती उनको प्यार मिले आध्यात्मिकता के तरफ मोड़ मिल जाए तो कहीं पहुंच जाए अभी इसको कोई फंसा नहीं सकता टाल वाले की बेटी को निकल गई आगे ताल वाले तुमको लगता है इसको कोई फंसा देगा जूता सुमा दे उसको <laughs> नारायण हरि हरिओम हरि हे प्रभु हे दयानिधे निधे हरि ओम हरी ये बहुत ऊंची चीज है चरित्र बल बहुत ऊंची चीज आसान है ईश्वर प्राप्ति बहुत सरल है अगर संयम आ गया तो सब आ गया आजकल तो इतने बेशरम छोरे छोरिया अभी उम्र ही नहीं हुई मैं इससे शादी करूँगा मैं इससे शादी करूँगी ये देखा रहे हैं कामनी पढ़ने गए पढ़ने जा रहे हो कि शादी का फैसला करने जा रहे हैं इतने दुर्बुद्धि छोरे हो गए छोरियाँ बहुत बहुत बुरा हाल है माँ बाप के लिए तो अच्छे खानदानी माँ बाप के लिए तो कल जुग नहीं कहर जुग है छोरे छोरियों के लिए भी कहर जुग है पढ़ाई के दिन जब उभरते हैं उसके पहले लीकेज चालू हो जाता है लीकेज हुआ तो निर्वस हो गए अब एक दवाई बना रहा हूँ निर्वस्तात दूर हो जाए लीकेज बंद हो जाए ब्रह्मचर्य मजबूत हो नारायण हरी लेकिन मन में आकर्षण है तो फिर दवाई भी कब तक काम करेगी आकर्षण मिटे भगवान प्यारे लगने लगे संयम प्यारा लगने लगे ओम होम ओम ओम होम, होम, होम गुरु ग्रंथ साहेब में आता है ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म की गत ब्रह्मज्ञानी जाने तो इन तीन चीजों का सत्यपयोग करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको परमार्थिक सत्ता बोलते वही ब्रह्म है अभी तो बोलते वही ब्रह्म है जानोगे तो फिर लगेगा मेरी ही बात है मैं ही ब्रह्म हूँ स्वामी राम तीर्थ विदेश में प्रवचन कर रहे थे उनकी प्रसिद्धि देखकर एक माई आई उनके सामने बैठ गई माई जरा विलक्षण स्वभाव की थी कई पादरियों को घोटने टिका दिए थे कई साधु संतों को करा दी थी, ऐसी माई तार्किक थी जिसको तुमने देखा नहीं उसके बारे में तुम व्याख्या करते हो प्रूफ क्या है कि भगवान है वेर इज द गॉड यू आर द सीन हम है तो हमको दिखाओ <laughs> कु तक करे तो फिर तो जिसको मानना ही नहीं तो उसके आगे बोलने वाला तो बाँप पुकारेगा ही तो राम तीर्थ को हराने के लिए आई बैठी, बैठी बैठी बैठी उनको देखे बार बार अब ये बाबा चुप हो तो मैं बोलूंगी ये रियलिटी नहीं है गॉड वॉड जैसी कोई चीज ही नहीं ईश्वर नहीं है ऐसा उसको साबित करना था लेकिन रामतीर्थ सत्संग करके पूरे हुए तो वो खड़ी हो गई कि मैं हार गई गॉड रियल इज रियल गॉड इज गॉड क्यों लोग चकित हो गए तो गॉड नहीं है ऐसा सब सिद्ध करती है बोले नो नो गॉड ही है पूछो स्वामी राम जी तो रा, गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते अभी तो मैं भी मानती हूं आज तक नहीं मानती थी स्वामी जी आप गॉड को मानते हैं ना मैं भी अब मानने लग गए रामतीर्थ ने कहा मैं तो मानता ही नहीं गॉड को बोले तुम भगवान को नहीं मानते गॉड को नहीं मानते बोलो नो नो नो नहीं मानना तो दूर, जो दूर है दुर्लभ है परे है उसको मानना पड़ता है वो तो मेरा आपा है मैं हा? मैं राम तीर्थ को मानूंगा क्या तुम लोग मानोगे राम तीर्थ को ऐसे में गॉड को क्या मानूंगा मैं तो हूँ मानना क्या है इसमें परमार्थिक सत्ता ही वास्तव में है ऐसा मरते समय भी याद आ जाए तो चिदनु विराट हो जाएगा गुब्बारा आकाश हो जाएगा जीव रूपी गुब्बारा ये कल्पनाओं में गुब्बारा है जीव है और जीव कोई टेंशन होता है दुख सुख साधना ये वो सब उसी को करना होता है परमार्थ को तो क्या है मस्त पड़े महिमा में अपनी गैर राम अब और नहीं क्या हमसे भेद छुपाते हो मैं कृष्ण बना मैं कंस बना मैं राम बना मैं रावण था अब वेद कस खाते हैं हम तन के शहर बसाते हैं सारे तन के शहरों में हम ही तो हैं सभी के आँखों से जो देखते हैं वो हमी देखते हैं। हम ही देखते ऐसे हम चिधन क्या करें ये करें अरे जिस उसी को मान ले सारे दुख और जंजट और सारा भिखमंगापन अब भी चला जाए अगर ये बात झूठी निकले तो मुझे समुद्र में गंगा जी में डुबा दो समुद्र दूर है अब भी उसको मानो सारे दुख दरिद्रता चिंताएं कर्म बंधन अब भी भाग जाए खाली उस परमार्थिक सत्ता को ही मैं रूप में मान लो तुम्हें डूबाने की मेहनत ही नहीं पड़ेगी मैं अपने आप डूब जाऊं ऐसा है ओम ओम ओम ओम ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम ओम ओम दाताजी ओम ओम ओम ओम नहीं तो कितनी तपस्या तो करो साठ हजार वर्ष तपस्या तो करो तो भी दुखों का अंत नहीं हुआ रावण का ऋणा का श्यपू का और शबरी के पास दुख टिका नहीं चांडिली के पास दुख टिका नहीं अर्जुन को ज्ञान हो गया तो दुख टिका नहीं युद्ध कर रहा तो भी दुख टिका नहीं सुख मिटा नहीं वो सुख स्वरूप परमार्थिक सत्ता सुख स्वरूप जब भी भीख मांगते हैं ना तो व्यवहारिक और प्रतिभाषिक में ही भीख मांगा पना है जरा ऐसा हो जाए जरा ऐसा हो जाए जो हो हो के बदलेगा उसी की भीख मांग मांग के मरे जा रहे जरा ऐसा कर दो जरा ऐसा कर दो जरा ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो एक बहरा था क्या बोला सुना उसको किसी ने कहा तुम मशीन लगा ले बोले मैं को खर्चा करूं दूसरों को जोर मारना पड़ता पैसे मैं क्यों लगाऊं <laughs> वो मेरा भांजा ही था शंकर उसका नाम है वो मशीन लगा के देखी तो मशीन खराब हो जाती मैं क्या सुनो सुनो मैं क्या नहीं सुनना मैं क्या नहीं सुनना तो सुनता ही नहीं <laughs> वो मेरा भांजा और मेरा भाई भाई की दुकान पर भंजा काम करता था तो मामा भनजा की थोड़ी आपस में ठंड गई तो मेरे पास आए तो मैंने बोला तेरा तनखा नहीं तेरी पार्टनरशिप करा देंगे अभी तेरी मंगनी की बातें चल रही है दूसरी जगह जाएगा तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी जरा सुन बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं ऐसा करके चल दिया मेगा सुनो सुनो बोले नहीं सुनना है मैं मैं मत सुनना <laughs> भी, कोई भी मशीन डालता है तो चट वो बाईस साल का था अभी पचास का हो गया बैल मंगनी मंगनी तो क्या आ, सेवा सफाई करता है रोटी खाता है आश्रम है इधर ऐसा दंड मिला बेचारा को शंकर नाम है अकल वाला बहुत तेज था मेरे भाई की अकल उसके आगे छोटी पड़ती थी ऐसा सेल्समैन भी था बातें ऐसी अभी भी ऐसी बातें करता तो आपको हंसा देगा लेकिन खर्चा पानी के लिए मोहता देता कभी वो तो पाँच पाँच रुपए वाले फोटो लेके बेचता है दस रुपए पाँच रुपए में जो मिलता होगा जेब खर्चा बांध जाए सबा परमार्थिक में बैठ के बोल दिया तो प्रतिभाषिक में अब कोई मशीन काम ही नहीं करता तो हम क्या करें सबको बोले क्या मशीन काम नहीं करता बोले लोगों को जोर मारना पड़े मैं पैसे का को खर्चू मजाक करके बात को टह देता नहीं तो बहरा आदमी तो मशीन लगाने से सुनता है ना उसने बोला नहीं सुनना तो मैं क्या मत सुना तो मशीन से भी नहीं सुनता ऐसा परमात्मा में टिको तो ऐसा यदि वह संकल्प चलाओ मुर्दी ऐसा है परमार्थिक खजाना ओम ओम ओम ओम करने की मानने की जानने की शक्ति का सत्यपयोग सत्य वो है जो सब बदला उसको जो जानता है वही सत्य है जो सत्य है वही चेतन भी है वही ज्ञान स्वरूप भी है और परम कृपालु भी है हजार हजार गलतियाँ करते हैं हजार हजार प्रतिभासिक में फंसते हैं फिर भी उसकी प्यास उसको पाने की जो प्यास दब जाती है लेकिन मिटती नहीं कितना भी धन दौलत मिले फिर भी सुखी होने की प्यास चालू है क्योंकि वो पूरा सुख रूप तो वही है जब तक वो नहीं मिला तो धन मिलने से भी आदमी संतुष्ट नहीं होता पति पत्नी सब करने से भी पूरी संतुष्टि नहीं होगी पूरा प्रभु आराधिये पूरा जा का नाम नानक पूरा पाइ पूरे के गुणगान गोडों का दर्द घोसला एरंडे के तेल में लहसुन जला दो और फिर उसके मालिश और कभी कभी भोजन के बीच गुनगुना पानी हल्की सी सौ गर्मी ना लगे तो हल्की तो गुडों के दर्द में आराम मिलता है और तो फिर लेट के ऐसी कसरत करो मेरे को हो गया था गोड्ढे में दर्द वो कोई आया था गोडों को ठीक करने वाला चेले के लिए बुलाया था मैं क्या मेरे कभी थोड़ा सा होता है बोले बाबा भी ठीक कर ऐसा तोड़ मोड़ के कर दिया कि तुम आप उगा दे चलना फिरना मुश्किल हो वो तुक्के वाले होते ना फिर धीरे धीरे आइडिया लगा के मैंने तो उसको दर्द को भगा दिया लेकिन पता चल गया कि गुड्डू का दर्द तो बाहे ओम ओम ओ आदत पड़ जाए ओ मन वही चैतन्य सत्य चित्त आनंद मेरा अपना आप हर परिस्थिति का बाप ओम ओम ओम बच्चों को पढ़ा पढ़ा के संसार का पिट्ठू बनाया तो मास्टर ने क्या जख मारे बच्चों को ऐसा चस्का लगा दे कि हर बच्चा ब्रह्मज्ञानी बन सके ऐसा बनाना चाहिए यह अंग्रेजी मीडियम हो तो ईश्वर से दूर ले जाता जो बेचारा चढ़ गया क्रॉस पे लाचार होके उसी का गुलाम <laughs> क्या दे देगा वो खुद ही बेचारा है hmm. नारायण हरि हरिओम हरी हरिओमि ओ मो मऊ व्रत रखें उपवास रखें ये करें वो करें उससे नहीं मिलता गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल ये सारे पूजा पाठ उपासना साधना केवल गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने की योग्यता लाने के लिए गुरु के वचन में स्वीकृति हो जाए इसीलिए है सारे रामानंद स्वामी एकदम नंग धड़ंग रहते थे गंगोत्री में रात को सोते थे तो एक बक्सा था लकड़ी का उसमें ले जाता तो मुन उनके दर्शन करने गए सिद्ध पुरुष में क्या गुरु ने तो ऐसा ऐसा कहा है आप बताओ मैं तो गुरुजी की बात क्यों नहीं मानते <laughs> <laughs> <laughs> मुफत में मिलता है ना द गुरुजी की बात जल्दी मानते नहीं अपन फिर ठोकर खाके फिर मानी हमने भी नारायण ओ मऊ मौ मौ मौ मौ गुरु की बात मान ले तो अभी साक्षात्कार इस समय नहीं हो जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ वो महापुरुष कहें ऐसा उसी समय मान लो तो साक्षात्कार तो पूना में हो गए साधु वासवाणी जिसने नाम सुना होता हाथ ऊपर करो अभी भी उनका संस्था है उनका भतीजा संभालता जशन वासवाणी वो भी वृद्ध हो गए मेरे से भी ज़्यादा उम्र है उन्होंने बोला बस महापुरुष की बात मान लो तो ईश्वर प्राप्त हो जाए तो एक उठा बोले बाबा मैं फौजी हूँ आप तो जानते हो फौजी जो ठान लेते हैं वो मुझे आप आज्ञा करिए बस अरे बोले करना लक्ष्य बोलो बोले नहीं बाबा आज्ञा करके देखिए आप बोलो तो मैं पेड़ पे चढ़ूँ वहाँ से कूद जाऊँ छत पे चढ़ूँ अपने आप को निछावर कर दू मेरी सारी संपत्ति आप अब भी लिखवा लीजिए आज्ञा मानता हूं मुझे साक्षात्कार करा बोले आज्ञा क्या मानोगे बोले बाबा आज्ञा करके दीजिए देखिए ना इतने लोगों के बीच बोल रहा हूँ बाबा जी जो बोलेंगे मैं बिल्कुल मानूंगा मानूंगा मानूंगा और मानूंगा मैं फलाना कर्नल बोल रहा हूँ बाबा ने कहा छोड़ो ये सब बोले बाबा बस बा अब जाऊंगा नहीं यहाँ से आप आज्ञा करो आप आज्ञा करो बस मैं उसको अमल मिलाता लाता हूं बोले छोड़ो करना बोले बाबा करके तो देखो बोले छोड़ो बोले आप आज्ञा नहीं करेंगे तो मैं यहां से जाने वाला ही नहीं हूं चाहे मर जाऊं मेरी लाश जाएगी मैं नहीं जाऊंगा और राजू लंबू जो है ना वो भी बोलता था मेरी लाश जाएगी जिसने वो गोली का नाटक किया ना गायों के चारे का घोटाला घोटाला वो ही मेरी तो लाश जाएगी हमसे बोलने में क्या लगता है अच्छा कर्नल सत्संग पूरा हो गया जाइए हो गया चलो नहीं आ आग्ञा करो बोले मानोगे आ गया बोले बाबा जी आप बस आ गया करके तो देखो पुणे की बात है बम्बई से 150 किलोमीटर के अंतर पे। बोले देख कर्नल ऐसा करो कि तुम जन्मे थे तो कैसे थे लंगोटी थी साथ में बोले नहीं अंडरवेयर था कुछ था नहीं बस ऐसे होके चले जाओ ऑफिस में से भिक्षा ले आओ घर से भिक्षा ले आओ हो जाएगा काम वो कपड़े पहन के गया तो फिर आया ही नहीं